नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है MRCM के ऊपर। MRCM Mineral Royalty for Citizens and Military। MRCM के अनेकों फायदों में सबसे बड़ा फायदा आया कि गरीबी कम हो जाएगी और वो भी किसी प्रकार के टैक्स के बिना और फोकट खोरी के बिना और वो भी सिर्फ चार महीने। कोई पंचवर्षीय प्लान नहीं है सिर्फ चार महीने। मैं आपको ये बात इम्पॉसिबल एमआरसीएम प्रपोज मिली है नहीं है कि हमें राजनियों को कसाब लूट के गरीबों पे जोड़ा और सेना मजबूत होगी और कन्वर्शन जो है लोग बड़े पैमाने पे जो ईसाई बन रहे हैं गरीबी की वजह से वो भी कम हो जाएगा और जमीन के दाम कम हो जाएंगे जमीन के दाम कम हो जाएंगे उससे उनके ऊपर बढ़ेगे तो एमआरसी ये, है। ये मेरा reference मणि देला Rahulmatha.com/301.html Rahulmatha.com/301.html और हिंदी में है 301.h.html इसका chapter five chapter five मार्सिम तोपा है और section 5.12 chapter five में section 5.12 चार पेज का मार्सिम का ड्राफ्ट है पांच पेज का वो ड्राफ्ट गैजेट में छपे उसके बाद तीन चार महीने में गरीबी कम हो जाएगी गैजेट क्या होता है 25-30 राज्य सरकारें हैं जो हमारे देश में और इनर सरकार वो हर 15 दिन महीने में एक गैजेट छापती है उस गैजेट में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के लिए आदेश होते हैं सेक्रेटरी कलेक्टर सबके लिए और उन्हें � 私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、いたちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たちの場合は、私たち और मातमा उधम सिंह यदि प्रधानमंत्री को डिप्लेस करते हैं तो प्रधानमंत्री मातमा उधम सिंह की बात को नहीं डालेंगे। मातमा उधम सिंह जो ऊपर मेरा पूरा अलग से वीडियो है, आ, ये वीडियो एमआरसीएम के कानून के हैं। तो एमआरसीएम का कानून क्या प्रपोज करता है कि जितने भी मिनरल रॉयल्टी है, मिनरल रॉयल्ट ミッツは1つの royalty です。この1つの plot は、私が1つの c o n t r a c を設定するために、その1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つの間は1イの間に1つの間に1つの間に1つの間に1つのの間に1つの間に1つの間に1つの間に रॉयल्टी अभी तो चिल्लर के बाव होती है वो कैसे रॉयल्टी बढ़ाई जा सकती है वो भी मैं डिस्ट्रैक्ट करूँगा पर मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन से जो किराया आता है क्या सकता है सरकार की जमीन यानी दिल्ली एयरपोर्ट का प्लॉट अहमदाबाद एयरपोर्ट का प्लॉट अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ म� गुजरात विद्यापीठ का प्लॉट, गुजरात यूनिवर्सिटी का प्लॉट, जितने भी सरकार के प्लॉट हैं, इससे जो अंगनी होती है, तो मिनरल रॉयल्टी और सरकार के प्लॉट का किराया नागरिकों में समान बांटना, कैसे बांटना? हर एक नागरिक का पोस्ट ऑफिस बैंक या लोकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता होगा, MRCM को मैं फिर से इस पर करूँ कि जितनी भी mineral royalty है कोईले की खान, लोई की खान, प्रम्बे की खान, पेट्रोल, डूड ओई, नेश्रो जैस उससे जितनी royalty आती है और सरकार की जमिल से जितना तिराय आता है उसका one third citizen के खाते, में के खाते में जाएगा one third और बाकी two third citizen के खात जनवरी महीने में 60,000 करोड़ रुपया आया, तो सेना के खाते में जाएगा 20,000 करोड़ और हर एक नागरिक के खाते में जाएगा करीब साढे 300 रुपया, साढे 300 जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मिनरल राइटिंग कैसे तय होगी? वो ऑक्शन से तय होगी कि कहीं पे मान लो ग्रेनाइट グランナー、マーボーニカー、コイラニカー。と、ワンペーオクションオーガー、オクションメジャー、サブレザー、パーターン、ヤパー、キュービーフィット、ウスコ、ワンペー、パータン、ミレザー、ウスニー、ロティ、ジャマカレガ、ウナジット、ウスナボー、アキ0ービーアンス、トゥ、ダービーフィット、マーボーニカー、サブレザー、ウスナービーフィット、ニカレガ、ウスナクライト、ウスナクライ ロイトの国際は 1% でれは 1% での国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の国際の マーケット u 時は 2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m2m1m2m2m2m2m1m2m3m2m3m2m3m2m2m2m2m2m3m2m2m3m2m2m2m2m2m2m2m3 4.2 करो साल का उसे रेंट देना पड़ेगा और मार्केट में लियो अभी वहां पे 2 लाख रुपये स्क्वायर मीटर तो उसके हिसाब से उसको रेंट पांच बनाया ना 20 करोड़ साल का देना पड़ेगा फिर इसी तरह से एक और औरता एग्जांपल दूँ कि दिल्ली एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट की, की साइज़ है 5000 रही पर और वहां पे म दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास की जमीन है वहाँ तीन लाख रुपये एसपार्मीटर से कहीं जमीन नहीं मिल रही पर एक लाख रुपये एसपार्मीटर मान लो तो प्लांट की कीमत होती है दो लाख करोड़ तो तीन परसेंट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट आएगा साल का छः हजार करोड़ तो उसे साल का छः हजार करोड़ रेंट जमा करना ह Sorry, 120 रुपय प्रती सिटीशन यह जो मैंने आपको reference material दिया rahulmethod.com slash 301.pdf उसके सक्षन 5.6 5.6 मैंने एक estimate दिया जो कितना land rate आ सकता है कितना land rate आ सकता है कि एम्नाबाद airport, Mumbai airport, Delhi airport, Bangalore airport Kolkata airport, Chennai airport यह 6 airport का जोड लगा जाए तो प्रती नागरी 120 रु� パーヤー、パーシーティーズのエスプリスペア、アウトサーカーケパス、セフィアチェプロット、サーカーケパス、パリンヤム、パチャサーヤプロット、サーラプロット、デルヤプロット、ボンバー、ポッジャーニー、パーサーラプロット、ジョルダーロ、トメランマネキ、パーシティーズン、パーヤ、インソセ、チェソルペキアンダニュー、メデルロイト、ランタイト、ドミラクト。 एक और एस्टीमेट भी ले सकते हैं कि अभी जो स्पेक्ट्रम की रॉयली हुई, स्पेक्ट्रम की रॉयली भी सीधी सिटीजन के खाते में जाएगी। मेरा जो एमआरसीएम प्रोपोजल है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस पानी को छोड़ते, पानी को छोड़ते जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उससे जो रॉयली आ रही है, वो सीधी सि� पॉलिटिकल、uh, इम्पोर्टेंस नहीं है, लीगल इम्पोर्टेंस इस तरह से कि शासन चलाने के लिए छोटे बॉलीपार्टो में डिवाइड किया, बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है, उसपे हरेक हिंदुस्तानी का समान हक है। क्यों? क्योंकि आज तक कोई मान लो गुजरात का आदमी बोले कि नहीं, गुजरात के पेट्रोल में पे मेरा हिस्सा ज्य サービングレベルのポイラーやイミニアムスペミライスやザー。そこにグジャラカペトル、グジャラティパスキュア、パキスタンティパスキュア、キュンティパラティセンアウスキュアシャーのリア、パスティアナドポリジェスキュア。と言ったら、ジャータプラクティセンサーのパスワーレ、スワメ、プロディーの問題、のデメリカタ、ジョアマシン、プロジェミア、ウスメジタビー、メントルロイティア、サーカーキジャミンセキュアータ、ウスメジタビー、ウスタンキューローメン、サマンドプシェパティカ。 तो मैंने कुछ एक्साम्पल दिए कि क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल में मैंने प्राइस लिया इंटरनेशनल प्राइस लिया 140 रुपया बैरल और क्रूड ऑयल की रॉयल्टी कितनी हो सकती है करीब 800 रुपया पर सिटीजन पर ईयर आयन ओर आयन ओर की रॉयल्टी कितनी हो सकती है मैंने प्राइस लिया 150 डॉलर पर टन ये पुराना प्राइस है � per person per year यह सारे per person per year इस तरह से सारे minerals और सारे land rate को जोड़ा जाए spectrum के royalties इतनी आती है spectrum को यदि बेचा न जाए और किराया पे दिया जाए और हर साल किराया पे लिया जाए तो spectrum पे rank आता है 120 रुप्या per citizen per year तो इस तरह से यह rank citizen को मिल सकता है अब इससे जमीन के दाम कैसे कम होंगे कि जब जमीन पे सरकार किराया लेना शुरू करेगी तो आदमी उतना ही जमीन लेबाएगा अच्छा? MRCM प्राइवेट लैंड पे नहीं लगता। मैं साफ-साफ को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने जो लैंड रेंट का कानून प्रपोज किया है वो लैंड रेंट ऑन गवर्नमेंट फ्लॉट ओनली ह� अब सवाल आता है कि भाई जो किराया लेने वाला अधिकारी है वो क्यों ईमानदारी से किराया लेगा, मांडेगा जमीन अपने रिश्तेदारों में? तो जो NLR है National Land Rent Officer उसके ऊपर Right to Recall है। तो पहला सेक्शन है MRCM Proposed MRCM Gazette Notification का वो पहला सेक्शन है Right to Recall NLR यानि कि देश के नागरिक National Land Rent Officer को किसी भी नौकरी से निकाल सकते हैं तो उ राइट टू रिकॉल होगा तो करप्शन का मोहर इससे वो पैसा है वो नागरिकों तक पहुंचेगा। अब कुछ एक जो सवाल आते हैं कि क्या मैं नागरिकों को फोकट में पैसा दे रहा हूँ या फोकट में पैसा नहीं मिल रहा? ये एमआरसीएम के जो विरोधी कुबुदीजी है वो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये निकाल के कि आप तो नागर アクパスカローとキラービスコミランシアクティガガガミアクミランシアンアピエゴリミラガラトモジキラミランシアンサカーポリスチャーランニアダラチャーランニアタトローンパスキリアパパキトアクキラミランシアンタブサーラントタンギマンドウィアクパスカレオスケタスマリケタスファミリメンバータキラービスコミランシアンタブリウタサミグミルガプローションとオナシアン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 10 परसेंट शेयर है वो 10 परसेंट किराए ले जाएगा तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि भाई ये दिल्ली एयरपोर्ट की जो प्लॉट है 5000 रुपए का उसका किराया किसको मिलना चाहिए तो आप बोलोगे सरकार का भाई सरकार क्या होता है प्लॉट का, कौन है? का, का, का एर्पोर, एर्पोर, मालिक कौन है अहमदाबाद एयरपोर्ट का प्लॉट अहमदाबाद आईएम वस्त्र E、もしこの車の車は、Reliance は、Reliance は、Reliance は、i a は、Reliance は、r e l i a m c e は、r e l i a n p e は、Reliance は、Reliance は、Reliance は、Reliance は、Reliance は、Reliance、really、は、Reliance は、r e l i a e は、Reliance は、Reliance は、r e l i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a i a तो वो 150 करोड़ अहमदाबाद एयरपोर्ट के प्लॉट के, के मालिक हैं, दिल्ली एयरपोर्ट के प्लॉट के मालिक हैं, सरकार मालिक नहीं है। देखो यहाँ मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। अरिंदर कुबुदीजी भी कहते हैं कि अहमदाबाद एयरपोर्ट की जमीन का मालिक स्टेट है, राज्य है, सरकार है। वो नागरिक को 120 करोड़ नागरिक पे और इसलिए ये किराया मालिक के पास जाना चाहिए नहीं 120 करोड़ नागरिक के पास यानि ये फ्री एकदम क्यों नहीं है कि जिस तरह से आपके घर का किराया आपको मिलना चाहिए मेरे घर के किराया मुझे मिलना चाहिए ये प्लॉट जो है सरकार की जमीन है उसका किराया नागरिक को मिलना चाहिए दू मिले उसके बाद ये वीडियो आगे बढ़ाना कि एक गांव है और उसमें 100 लोग रहते हैं और गांव में एक तालाब है और उस तालाब में हर साल एक करोड़ लीटर की बारिश होती है यानी पर परसेंट एक लाख लीटर और गांव में हरे गांव में को पांच लाख लीटर पानी चाहिए एक अनाथ सौभाग्यवान तो किसको कितना पान मैं फिर से एक सवाल दो रहूँगा कि गांव के बीचोंबीच तालाब है और हर साल उसमें भगवान एक करोड़ लीटर की बारिश देता है मैं हफ्ते में तीन दिन भगवान में मानता हूँ और एमआरसीएम कमबुदा आता है तब मैं हमेशा भगवान में मानता हूँ तो वहाँ एक करोड़ लीटर पानी भगवान देता है बारिश के द्व तो उसको कुछ पानी दो और दूसरे के पास जमीन है तो उसको चार बुना दस बुना पानी दो तो कई भगवान ने ऐसा कहा कि जब बारिश होगी तो उसी को मिलना चाहिए जिसके पास जमीन है तो उसने यदि उसी को पानी देना था तो उसके खेत पे जाके बारिश करता क्यों उसने तालाब में बारिश की जो बारिश उसने तालाब मे� 100 हो गए तो हर का एक आदमी का हिस्सा 1 लाख के लीटर न ज़्यादा न हो अब जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो दूसरे आदमी से खरीद ले जिसको कम पानी चाहिए उसे खरीद ले जो भी उसका अंदर अंदर का जो डील हो वो खुद जाने तो MRCM इसी में से निकलता है कि प्राकृतिक संसाधन यानी कि जमीन के नीचे रखा कोयल जमीन के नीचे कोयला भगवान ने रखा है और भगवान ने कोई बिल नहीं बनाया कि किसका कोयला किसके हिस्से में कितना कोयला आएगा इसलिए ये मेरा विश्वास या अंधविश्वास है कि जमीन के नीचे जो कोयला है लोहा है पेट्रोल है उस पर हरे कार्मिकी समान हक बनता है समान उसकी मिलकरत है तो जमीन में से जो कोयला ले � और मार्केट में वो कोयला बिका दस रुपए में, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर सब मिलाके दो रुपया। मार्केट में वो कोयला बिका दस रुपए में, तो आठ रुपया किसको देना है? तो इसमें मेरा जवाब है कि ये आठ रुपया एक सो बीस करोड़ नागरिकों में बराबर बढ़ेगा। अब आठ रुपया तो एक सो बीस करोड़ नागरिकों म तो वो पूरी रॉयटी 50,000 करोड़ आती है, तो 120 करोड़ नागरिकों में बराबर यानी कि हर एक नागरिक को करीब करीब 400 बिया उसके खाते में जमा होगा। तो ये फ्री की इनकम नहीं है। फ्री की इनकम यानी कि मान लो किसी के पिता का उसान होता है, तो उसके बेटे को उसकी वारिस मिलती है, सरकार टैक्स ल どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どう0うふうに言うか、どういうふうにか、どういうふうに言2 0どういうふうに言うか、どういうふうに言うか、どういいうふうに言うか、ど0いうふうに言うに言うか、どういうに言うか、どうか、どういうふうに言う0どういうふうにか、どうい दारू में उलादेंगे और उपाय क्या बताते हैं कि वो पैसा है वो नागरिकों को नहीं देना चाहिए तो क्या करना चाहिए कि वो पैसा अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए बुद्धिजीवियों के हाथ में होने चाहिए और बुद्धिजीवी लोग उनको जाके एजुकेशन देंगे उनको दवाइयाँ देंगे उसको एम्पलाइमेंट देंग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 तो इसी तरह से ये जो कुपोती जीवी लोग हैं कि नागरिकों की जमीन पे कब्जा कर लो कोई भी यूनिवर्सिटी के नाम पे कब्जा कर लो या पीएसी के नाम पे कब्जा कर लो किसी भी नाम पे कब्जा कर लो और जब नागरिक किराया मांगने जाए जैसे कि एयरपोर्ट है अच्छी चीज है एयरपोर्ट तो एक बुरी चीज नहीं है पर एयर बदले में तुम्हें एम्पलाइमेंट मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, तो इस तरह का दवाईयाँ यदि आप सचमुच इस बात को मानते हो तो मैं बोलता हूँ आप अपना फ्लैट किरायेदार को दे दो और कैश किराया मत लो उससे, उसके उसके पास ये एम्पलाइमेंट लो या तो उसके पास दवाईयाँ लो, एजुकेशन लो तो アンダーバーアルポッキー・ジャミネス・ペイソミス・カウン・アグリコー・ハーケット・オーキュラー・シ s ドスケ・カテメジャマー・マジー。アウト・ダーウィジャーザー・ジャム・マネジャー・スパスケア・キュラー・サンニー・リポーレ・パリワーカ・キュラー・キュラー・ヘッド・のァミリー・ピパスジャーザー・ジョー・ラッケー・カテメジャーザー・ジェリ・ラッキー・チョーザのサ・キュー・マッツ・カテメジャーザーザー・ト・アンター・ペイ・モダト・パスアウダー・オーキュラー・キュラー・キュラー・キュラー・カッジャパティー、オー、オーカテ 100% のお金を持ってき い, ててていので、お金を持ってきていので、お金を持ってので、お金を持ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持っててので、お金を持ってきているので、お金0 0ってきているので、お金を持ってきているので、お金を持っ0 0て0ので、お金を持っ0 0ているので、おを持ってきているので、お金を持ってきているので、0金0ので、お金を持で、お金を持ってきてってきので、お金を持っお金を持っいるいるので、お金っているの फिर तर्क आता है कि यदि、si、पैसा मिला तो लोग आलसी हो जाएंगे। यदि 100 करोड़ लोगों को पैसा मिलेगा तो हो सकता है दो-पांच करोड़, दस करोड़ लोग आलसी हो जाएं। पर ऐसा नहीं, कि ऐसा है, नहीं है कि सारे के सारे 90 करोड़ आलसी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें महीने के 500 रुपए कम लगेंगे, 600 रु महीने छह महीने में एक आज़ौड़ी चप्पल खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके पास स्कूटर कार और फ्लैट आ जाएगा। तो जो आदमी के पास इस तरह की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, सिक्युरिटी आ गई, तो हो सकता है पापुलेशन का 50 परसेंट हिस्सा है, वो आलसी हो जाए, पर बाकी 90 परसेंट काम करेंगे, इससे दिन के 50 रुपए देके भी पूरे दिन के लिए बेकारी करा सकते हैं वो बेकारी ये कानून आने के बाद कम हो जाएगी जो अच्छी बात है ये कानून नरेगा नहीं है नरेगा में क्या होता है कि सरकार इनकम टैक्स ले रही है और वो इनकम टैक्स का पैसा बांट रही है यानी कि जो आदमी काम कर रहा है उसका पै जबकि एमआरसीएम में उसके हक का पैसा जो है वो सीधा उसके खाते में जमा हो रहा है किसी के ऊपर टैक्स नहीं डाला जा रहा उसको पैसा देने के लिए अब आपने अब दूसरे को सवाल आते हैं कि भाई पश्चिम के देशों में इस तरह की व्यवस्था है तो वो पहले तो ये प्रश्न पूछने वाले ऐसे होते हैं कि चित्त � तो मैं बोलता हूँ कि भाई अमेरिका में राइट टूरिकॉलर जूरी सिस्टम है तो क्या अमेरिका की बात अलग इंडिया की बात अलग जब राइट टूरिकॉलर जूरी सिस्टम की बात आई तो इंडिया और अमेरिका अलग अलग देश हैं अमेरिका की बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए और जब मैं बोलता हूँ कि भा� वहाँ पे ३५ परसेंट, ४० परसेंट जितना इनारेटेंस टैक्स लिया जाता है, और वो पैसा सरकार में जाता है, तो वहाँ करप्शन कम है, करप्शन कम है इसलिए वो पैसा पब्लिक तक पहुँचता है। हमारे या ये लैंड का पैसा, लैंडलैंड का पैसा या मिनरल रॉयली का पैसा यदि हमने सीधा नागरिक के खाते मे� アフサルオペサー、アフサルオンミニストリバージャーガー、オペサーガーパンディエム、パタコラプションディオパタジャーイン。India メジオ、レベルのラブロフォルプションハフィラー。オカムホガ、ライトリコレア、ダープォテストイン、パブリエクションイン、パブリエクションイン、パブリエクションイン、パブリエクションイン、パブリエクションイン、パブリエクションイン、 करप्शन कम हो जाएगा तो गरीबी कम होगी ये बात है पर ये नहीं बोल सकते कि करप्शन आज कम हो कम हो गया और चार महीने में गरीबी चलेगी जबकि MRCM का पैसा नागरिक के खाद्य में जमा शुरू होगा तो महीने दो महीने में उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी तो पश्चिम के देशों में MRCM नहीं है क्योंकि वहाँ पे inheritance tax है wealth tax ह� どういることですか スペクトリーや、オスキバジャーサーカーでカテメイムシールでパンタサジャーカー、オバキパパササジャーカー、カテメチャイシセマンモシージョ、イスラカ、イスローンギタ、エスン、オマンモシスネ e r d e ディティミス और इसरो के जो चेयरमैन हैं मार्ट वॉन, उन्होंने मिलके ये प्रस्ताव चार किया था, उसकी वैल्यू कुछ थी दो लाख करोड़ के आसपास 1.76 लाख करोड़, और उन्होंने वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम फोकट के बावो देवोसन नाम की कंपनी को बेच दिया, जिसके मालिक कौन हैं वो भी पता नहीं है, सरकार को उ マンモンさんは1つのコールブロックを持っていました。今、オークションを持っていました。今、MRC の間にの royalty を持っていました。今、ロイティーが必要です。今、ロイティーが必要です。今、1つの間にのオークションを持っていました。 मेरा दोस्त रखेगा पंद्रह रूपए की, उसका दोस्त रखेगा सत्रह रूपए की, तो सत्रह रूपए वाले को मिल गया। दूसरा प्लैटो को मैं भी रखूँगा सत्रह रूपए की, वो रखेगा पंद्रह की और दूसरा रखेगा दस की, वो प्लैट मुझे मिले, यानी वो जो प्लैट है वो बांट लेते हैं, यानी जो रॉयटी दो सौ रूप मार्बल का खरीदने जाओगे तो उसकी थिकनेस होगी एक इंच से लेके पॉइंट सात फाइव इंच तक उसकी थिकनेस होती है। तो एक क्यूबिक फुट में से ऐसे बारह तेरह पीस बन सकते हैं। और जो एक स्क्वायर फीट मार्बल है उसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? एनीवर फ्रॉम फोर्टी रुपीस स्क्वायर फीट से लेक और उसमें माइनिंग का खर्चा, कटिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सारा खर्चा तुम निकाल लो, तो आता है मुश्किल से 30-40 रुपया पर स्क्वायर फीट, और क्यूबिफ़ूट। तो आप कहोगे कि भाई कॉन्ट्रैक्टर को 30-40 का खर्चा आता है, चलो उसमें उसने 10 रुपया प्रॉफिट लगा लिया, 30 रुपये प तो क्यूबिक फुट का दो रुपया, तीन रुपया, पांच सौ रुपया से रेट होती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कोई दूसरा आदमी क्यों नहीं आ जाता नया आदमी? कि बोले कि भाई मैं आया मार्बल का, क्यूबिक फुट का दो सौ रुपया दूंगा, तीन सौ रुपया दूंगा। तो कि वो नया आदमी जब कलेक्टर की गच्चरी में वो ख़तम कर देते हैं, नायक कॉन्ट्रैक्टर को घुसने नहीं देते, तो पुलिस उसको एरेस्ट भी नहीं करती, क्योंकि ये जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर है, वो पीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसा पहुंचाते हैं। सब इंस्पेक्टर को, कमिश्नर को, मिनिस्टर को, एमएलए को, एमपी को, हाईकोर्ट जज को, डिस्ट्रि� या तो आयरन के माइन में, एल्यूमिनियम के माइन में जो बड़ी माइंस होती है, हजारों करोड़ों में जाती है, उसमें हमका CBI डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट जाता है, इसलिए वो लोग उस माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके गुंडों को भी प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए नए एंट्रेंट आ नहीं पाते अर्थात् कि right to recall Supreme Court Chief Justice, right to recall Police Commissioner, right to recall High Court Chief Justice, right to recall Home Minister, right to recall CM, right to recall PM, और पैसा सीधा citizen के खाते में जा रहा है। देखो यहाँ फर्क पड़ रहा है। MR CM में वो citizen को पैसा देता, सीधा citizen के खाते में जा रहा है। इसलिए जब citizen देते थे तो रॉयल्टी, कोयले की रॉयल्टी, या तो मार्बल की रॉयल्टी, 30 रुपये आ सकती थी, कौन से वो मैं आपको एक एग्जांपल दूं चाणक्य की सीरियल में से पहला या दूसरा एपिसोड कि नगर के लोगों को पता चला राज्य के अधिकारियों को पता चला कि राजा है वो राजकोष में से हजारों मुत्राएँ चुरा के ले जा रहा है तो किसी ने कोई परेशानी नहीं जताई क्या ठीक है होता है बुरा है उन्हें ही होना चाहि� कासे का सिक्का निकाल लिया, जिसको 50 मिलना था उसको 55 मिले, जिसको 100 मिलना था उसको 99 मिले, जिसको 3000 मिलना था उसको 2999 में मिले, तो सब चिल्लाने लगे कि भाई एक एक कासिया कम क्यों, एक कासिया पर कम क्यों? ये चांस क्योंकि सीज़ियल का पहला या दूसरा एपिसोड है। तो एमआरसीएम में जब अगर 300 रुपया आता तो मुझे 10 रुपया मिलता लेकिन ये 30 क्यों भी फूर तीस रुपया यार आ रहा है रोल्डी का क्यों आ रहा है क्योंकि वो कंट्रेक्टर है जो कि 30 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे बिट नहीं डाल रहे तो कभी ये कर ये चार कंट्रेक्टर है जो 30 रुपये की बिट डाल रहे हैं तो नया � ジャーメンの何かとても、マニンコンタクト、ポイスラー・アレスニー、オタク・カミカ・ピジャー、マニンコンタクト、ジャジコ・デー、ジャジュニア、トジャジュニア、トジャジュニア、トジャジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、トジュニア、ジュニア、ジュニア、ジュニ तो अपने आप जाओ एकाद कमिश्नर की नौकरी जाएगी और एकाद का पब्लिक में नारोटेस्ट होगा और उसके बाद उसको पांच-छह साल की जेल होगी तो सारे कमिश्नर ये माइनिंग कंट्रैक्टर से रिज़र्वेशन लेने का काम बंद कर देंगे तो और बंडलों को जेल भेजना शुरू करेंगे और बंडलों को जेल भेजना शुरू करेंगे � पे सो सो तो इस तरह से MRCM का कानून है वो citizen को action लेने के लिए motivate करता है citizen को ये कहा जाए कि भाई आप commissioner को निसालो क्यों तो commissioner को निसालो के तो गुंडागर्थी कम होगी तो ठीक है गुंडागर्थी मेरे दर के पास तो नहीं हो रही खांड में गुंडागर्थी चल रही तो क्या फर् マーキこアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアたドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタドカタイアンドカタイアンドカタイカタイイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイアンドカタイア और वो राइट टू निकोल के द्वारा इनको नौकरी से निकालेगा और इससे माइनिंग रॉयल्टी पड़ेगी। तो एमआरसीएम का कानून आने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी कि जो आज मिनरल रॉयल्टी चिल्लर के बावजूद आती है एकदम चिल्लर के बावों वो मिनरल रॉयल्टी पढ़के अभी जितनी मिनरल रॉयल्टी है उ तो इसमें नुकसान किसको है? नुकसान सिर्फ उन माफियाओं को है, जो कि मिनरल रॉयल्टी पर कब्जा करके बैठे हैं और आ, ये जो पुलिस और आईएएस और आईपीएस और मिनिस्टर एमपीएमएल और जुडिशरी के लोगे, जो ये माफिया से, माइनिंग कंट्रैक्टर से, माफिया कंट्रैक्टरों से जिनको पैसा मिलता है, उनकी आबादी कम दूसरा technical question आता है कि वही 110 करोर लोगों तक पैसा पहुंचाना है, 120 करोर लोग लोगों तक पैसा पहुंचाना है, तो कि यह मुंकिन है, बिल्कुल मुंकिन है, मैंने calculations भी इसमें दिये हैं, section 5.14 में, कि मान लो, एक, आज, आज, लो नहीं, आज की तारिंग में एक state bank का clerk है, cashier, वो दिन में minimum, minimum 500 रुपया, sorry, सर्चेक जो कैश चेक होते हैं सर्चेक एनकैश करता है 21 यानी महीने के 25 दिन गिलो वर्किंग डेज तो 6000 जितने हुए यानी 120 करोड़ लोगों में से वयस्क नागरिकों के 20 करोड़ सारे 120 करोड़ को भी पहुँचाने हैं तो डिवाइड बाई 6000 यानी करीब दो लाख दो लाख क्लाफ चाहिए अभी स्टेटमेंट ऑ तो दो लाख लाख ऐड करें इसमें तो सारे 120 करोड़ नागरिक तक हर महीने में एक कैश पेमेंट पहुंच सकता है और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यदि वयस्क नागरिकों तक पहुंचाना है तो बात्तर करोड़ हुए तो बात्तर करोड़ से अगर आओ भी कम होगे दो लाख से कम होगे डेढ़ लाख जितना हो गया � Finally कितने extra clerk की जरूर पड़ेगी हरेक आदमी को यदि महीने के 300-400 रुपया cash untक पहुँचाना हो तो शायद 40-50 हज़ार यानी अभी जो staff है आठ लाख था उसमें से 50 हज़ार एक लाख लाख add करने की जरूरत पड़ेगी और उसका expense आएगा poor payment कुछ 500 रुपया यानी हरेक नागरिक को हर महीने यदि 500 रुपया पहुँचा जा रहा है अब आ, जो MRCM के विरोधी होते हैं, जब उनको कुछ नहीं मिलता, तो वो तार्किक आधार देते हैं कि ये कम्युनिस्ट सिस्टम है। और आ, इसका कम्युनिस्म से कोई लेना-देना नहीं है। पहले तो MRCM की बात मैंने अक्टूबर 1998 में की, पर MRCM की बात थॉमस पेन ने 1790 में की थी। थॉमस पेन अमेरिका के क्रांतिकारी उन्होंने एक निबंध लिखा था एग्रेडिएंट जस्टिस एग्रेडिएंट जस्टिस में उन्होंने कहा था कि जितनी भी जमीन है सरकार की और प्राइवेट उन्होंने तो प्राइवेट जमीन को भी नहीं छोड़ा मैं तो एमआरसी में सिर्फ सरकारी जमीन की बात कर रहा हूँ थॉमस बेन ने कहा कि जितनी भी जमीन है सरकार या प्राइवे� और कालमाक्स ने ये कम्युनिज्म वगैरह की थ्योरी रखी थी 1850 के आसपास। तो MRCM का कालमाक्स से कोई लेना देना नहीं है। MRCM की बात अथर्वेद में भी लिखी है। अथर्वेद में लिखा है अहम् राष्ट्रीय वसुनाम संगम्नी। अहम् कार्त है मैं। वसुनाम यानी वसु यानी पृथ्वी के तत्व। वसुंदरा कहते हैं अहम राष्ट्रिम वसुनाम राष्ट्रिम शब्द का अर्थ है राष्ट्र की देवी यानी राष्ट्र संगठन यानी साथ लेकर चलती हूँ यानी मैं उसकी मालिक हूँ यानी मैं राष्ट्र की देवी सारे प्राकृतिक संसाधनों की मालिक हूँ यानी जितना भी जमीन है पानी है कोयला है उसका मालिक राष्ट्र है एक व्यक्ति नहीं है वो citizen की मालिक है, communism यह कहता है कि फैक्ट्रिया में government की property है, मैंने साफ साफ अगने बाकी चक्टर उसमें लिखा है कि जितनी भी फैक्ट्रिया वगेरा है, means of production किसे कहा जाता है, उस पे private मालिक ही होगी, कुछ-कुछ के सरकारी भी ही होगी, जै, जैसे कि यह ना ドカンポリウスのタイミークでビアンドセイオクニダーリ。をパセメいスとプロモークカトムズのビルカトムズのミラーシーットジャミン、ャン、アルリソース、スペペプリキマリキヨギ。ウスロー、マクマクット、 वो सब लिखा हुआ है दूसरा communism में पैसा जो आता है वो सर्कार के पास जाता है वो सर्कार की अधिकारिता ही करते हैं कि क्या करना चाहिए MRC में पैसा सिधा citizen के पास जाता है यानि Marxism और communism को बिल्कुल opposite हो गया यहां पे और अंध में Marxism में democracy Marx democracy में मान थे, उसमें भी डेमोक्रेसी को इतनी खास नहीं थी, जबकि एमआरसीएम में डेमोक्रेसी बिल्ट इन है, बिल्ट इन क्या जाती है, तो इसका एपेक्स ऑफिसर है, सबसे ऊपर जो ऑफिसर है, ने, ने, नेशनल लेडर ऑफिसर, उसके ऊपर राइट टू रिक्वेस्ट है, यानी कि पब्लिक उसे निकाल सकती है, और अलग-अलग लेवल जो छो जबकि communism democratic हो या नहों लेकिन communism के इतने implementation थे वो democratic नहीं थे इस तरह से MRCM और communism को कोई देना देना नहीं है अब आ, आ, यहां तक कि मैं कहुंगा कि MRCM का capitalism से कितना लेना देना है तो मैं आपको Thomas Jefferson का एक court होंगा Thomas Jefferson जो कि America capitalist country और सचे अर्थ में capitalist country था अभी यह banking system और आग 1780年に1850年に1780年に1850年に1780年に1850年に1850 8 0年に1850年に1850年に1 1 8 1 0年1850年1 8 1 0年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に1850年に18年に18年に1 8に1111111年に11111年に11111年に1 That no individual has of natural right a separate property in an acre of land. By universal law, indeed, whatever which is fixed or movable belongs to all men equally. I have told you how much d i f f e r s o n c e there is. This is the only thing w h a t is fixed or movable belongs to all men equally. And in common property, and in common is property of the moment. ऑफ द पर्सन वो अक्यूपाइड है तो इस तरह से जमीन की प्रॉपर्टी को अधिकतर लोगों ने सारे नागरिकों की संपत्ति माना है और मैं इस पे वो भी कॉन्सेप्ट पूरा रख लेने को ना मैं इतना कह रहा हूँ कि जो जमीन किसी प्राइवेट आर्मी के पास नहीं है ट्रस्ट के पास नहीं है यानी कहने के लिए गवर्नमेंट के マイングミネスの人は、マイングミネスの人は、マイングミネスの人は、マイングミネの人は、マイングミネスの人は、マの人は、マイングミネスの人は、マイングミネスの人は、マイングミの人は、マイングミネスの人は、マイングミネスの人は、マイの人は、マイングミネスの人は、マイングミの人は、マイングミネスのマイングミネスの人は、マイングミネスの人は、ンのマインングミネネスは、マイングミネのイングス人の人は、マイングミネス ジャマンセミニー、バズーシャー、ジャマンセ、ウォー、ミニン、ビジェピン、コータケ、アプネ、カンタクト、コーラ、チャディティ、トスメロ、ビジェピケ、アミカ、マダカラデ、マダカディ、トスメ、マダカレア、トビジェピキ、ジャカサワロ、ヤティバイ、ストレス、ウォー、アマラビカ、マダカレガト、アマラビアメシュー、ウォー、ケ、サワジャン、ラブディン、カ、マダカ एंड कांग्रेस किया और अब जो बिजनेस में मिली था और कांग्रेस उसकी हित की सवालों गई कि इस तरह से हमारे गुंडे एक के बाद एक मरने लगे तो हमारे गुंडे जेंट छोटे चले जाएंगे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बोला तो तीन महीने के अंदर एसआईटी आ गई और पांच आईपीएस ऑफिसर अभी जेल में स DYSP はあなたのディワイスピーはあなたのディワイスピーはあなたのディワイスピーはあなたのディワイスピーは パンダサーバーのコマママラーは1999年。パンダダダムのコママは1999年。パンダダダムのコは1999年。パンダダムのコマママラーは1999年。パンダダムのコマママラーは1999年。パンダムのコマママラは1999年。パンダムのコマママラーは1999年。パンダムのコマでママラーは1999のコマいマママラーは1 9 9のコマママママラー r 1999年。パンダムのコママママママママラーは1のコマママママママママママママは19999年。パンダムのコママママママママ गुंडा मारा जाता है तो पांच आईपीएस ससुर जेल में है चावू भी पांच साल से केस चल रहा है क्यों? क्योंकि वो माइनिंग बिजनेस में कहां भूमिका निभा रहा है इतना इतना पावर है माइनिंग बिजनेस में और इतनी इतना पैसा है कि पांच पांच आईपीएस ससुर जेल में चले जाते हैं एक किस्से को लेके तो माइनि� マニーカパサシダー、パブリンマにチェイエン、ウォバーキハレッパティアウィローカティアウォサリパティアンジュアン、バリパティア、CPM、BJP、PM, P, Congress、オフェリエン、マヤーティン、ウォランジュビエン、アチネ、ナミ、カレーカーヘッドアンナ、タチュテアナ、ウォビー、マニーカパサシダー、シティゼンメニアナチェイエンサマンティア。ジョメリアマシエンキー、プロボーザレウ r コアタク、ラジュピクシチケシワキセン、ソポッド अब माइनिंग का पैसा कितना है? उसका दो-तीन तरह से अंदाज लगा सकते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स की बात कहीं पर अमेरिका ने जो लीबिया पे अटैक किया, इराक पे अटैक किया, वो क्यों किया? माइनिंग की वजह से पेट्रोल वहाँ पे लोहा कोयला नहीं है, पर पेट्रोल नंबर वन रॉयल्टी है पेट्रोल में जो 140 डॉ उसमें से 10-15 डॉलर प्राइवेट मिलती होगी देश को या सऊदी अरबिया को या उसको और बाकी जो सारा पैसा है वो अमेरिका की कंपनी है वो खा जाती है अब सऊदी अरब और कुवैत की बात कर रहा हूँ और इराक की बात कर रहा हूँ इराक में भी सारे जो पेट्रोल के कुएँ हैं वो अमेरिका के कंपनियों के पास है और イラッケ、ナイチュネーム、President Madera、ウクボーラー、キビ、contract はサインカメパレトサー、テイルカウエビ、アメリカとカンデ e メン。ウクボーラー、サウディアラビア、アメリカ、のウディアラビア、テイロ、ウィリンファミリー、エッ、プリンス、ウォデラ、ウクボ a ラー、ウ e ボーラー、ウクボーラー、ウクボーラー、ウクボーラー、ウクボーラー、ウ i ボーラー、ウクボーラー、ウクボーラー i ー、ウクボーラーラー、ウクボーラーラー、ウクボーラーラー、ウクボーラーラー、ウクボーラーラー、ウクボーラーラ、ウクボーラーラ、ウクボーラーラ、ウクボーラー ये जो रॉयल्टी है वो इससे ज़्यादा यदि मांगोगे तो मार डाल देतुंगे क्योंकि हमारी इतनी सी ना है यहाँ पे तो इस तरह से जो एक बैरल पेट्रोल 120 डॉलर में बिताए 130 डॉलर में बिताए उसपे टेक्निकल एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आती है मुश्किल से 15-20 डॉलर रॉयल्टी आती है 10-15-20 डॉ इतना पैसा है और इसलिए उन्होंने इसलिए अमेरिका ने लीबिया पे अटैक किया ताकि लीबिया के तेल के कोई भी अमेरिका को मिले अमेरिका की कंपनियों को मिले तो ये सारे पैसे यदि इंडिया आ, आ, आ, आ, और उस आ, तो एमआरसीएम का प्रपोजल जो है वो इसलिए सारा पैसा है वो सीधा पब्लिक तक पहुंचेगा और वो एमआरसीएम प्रपोज チェーン・ドゥポン・トゥ・サーリウス・ロコフェラー・キー・コープ・ブリッジ・クイーン・テイク・オーカー・レンジャー・ロコフェラー・ヘッド・シャンシャー・ヘッド・ロコフェラー・ヘッド・シーブ・ロコフェラー・のー・コロッド・ウスケバー・ナ・パーカー・ロコフェラー・ケバー・ブリッジ・クイーン・カーブ・ブリッジ・クイーン・ボープ・オイル・バーネン・ブリューン・ブリューン・ブリューン・ブリューン・ 私はこれを持ってきのようなものが、このようなものが、ーのようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものこのようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなものが、こののが、このようなものが、のようなものが、このようなものが、このようなものが、このようなも ローカルに入って、フォーレンエシャンに入って、ドラムです。そして、このミニストレーブを見ると、これが大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きなできな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな और किसी को पता भी नहीं चलेगा पब्लिक में, में, ये में बनी रही कि मैं ये रिपुटेशन मेरी बनी रहेगी मैं पैसा नहीं लेता क्योंकि यदि मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर या कोई भी एक हजार छोटे बिजनेस में से एक, एक करोड़ लेता है छोटे माइनिंग कंट्रैक्टर से तो वो एक्सपोज़ हो जाएगा लेकिन यदि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी से 500 करोड तो सीधा वो सिटीजन के कंट्रोल में आता है माइनिंग रॉयल्टी एक रुपया भी कम हो गई तो सीधा, सीधा सिटीजन उठेगा कि भाई इस मिनिस्टर की वजह से या इस आईएएस की वजह से या इस जज की वजह से मेरा एक रुपया कम हो गया नौकरी से निकालो इसको तो किसे मिनिस्टर की आईएएस की आईपीएस की जज की इमत नहीं होगी कि वो ऐसा क メラスケ、チェプファイメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメますメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ भाई मिनरल राइट्स दे रहे हैं तो हर एक आदमी कहेगा कि मैं ज़्यादा बच्चे पैदा करूंगा ऐसी बात नहीं है आबादी कम होगी आबादी कम कैसे होगी तो MRCM का टार्गेट मैंने लिखा है section 5.12 में 5.12 में है section 4.9 class 4.9 4.9 में मैंने लिखा है कि ये कानून पास होने के एक साल बाद कानून पास होने के एक सा� तो उसको 33% ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी, और 66% ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। उसका एक लड़का है, सिर्फ़ तो 33% ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी, और दो लड़के हैं तो नॉर्मल रॉयल्टी मिलेगी, लड़का या लड़की। और यदि तीसरा संतान है, तो उसकी रॉयल्टी 33% कम हो जाएगी, और चौथा सं कम लड़के पैदा करेंगे। तो जो चार लड़के पैदा कर रहे हो तीन करेंगे, जो तीन कर रहे हो वो दो करेंगे। शायद जो चार कर रहे हो वो भी इसके बाद दो करेंगे। और फिर मेल-फीमेल रेशों ना कम हो, उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे two daughter one son के लिए 33% कम होगा, लेकिन two daughter है, तो 33% कम नहीं होगा। मतलब व तो इस तरह से MRCM आने के बाद population control improve होगा, जो population का growth rate है वो कम होगा, हर एक couple है वो एक या दो maximum दो लड़की पर दो बच्चे ही पैदा करेगा, और कानून आने के बाद गरीबी कम हो जाएगी, तो अपने आप conversion कम हो जाएगा, देश की सुरक्षा दो तरह से improve होगी, एक तो सेना को पैसा मिलेगा, दूसरा हर एक वो सजग हो जाएगा कि ये ज तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, मेरे मेरी इनकम कम हो जाएगी, मेरे हक कम हो जाएंगे। तो MRCM का कानून है वो हरे नागरिक को अपने देश का वास्तविक स्वामी बनाता है। अभी तो क्या है कि सब कागज सिर्फ कागज पे ही अभी जो बुद्धिजीवी उन्होंने संविधान में लिखा वो स्पष्ट करते हैं कि ये सब कागज पे ही रहना चाहिए तो इस तरह से हम देश की गरीबी कम कर सकते हैं, वो भी मात्र तीन चार महीने के अंदर और देश की सेना मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।